फुस एक जापानी लोक कथा एक समय की बात है जापान में होफुस नाम का एक लड़का रहता था वह एक संग था वो पत्थर काटता था एक ऊंचे पर्वत की एक कगार पर उसकी छोटी सी झोपड़ी थी हर दिन वह पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टाने काटता और पत्थर के टुकड़े तराशकर बाजार में पेसता पत्थर तोड़ते समय अक्सर वह एक गीत गुनगुराता पत्थर तोड़ू मैं दिन भर यही करूंगा मैं जीवन दिन का काम पूरा कर वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता वो डूबते सूर्य को देखता उस समय वह यह गीत गाता ऊंची है यह पर्वतमाला ऊपर गगन बहुत विशाल होफुस क्यों है इतना छोटा मन में आता यही ख्याल एक दिन वो अपने ठेले पर बहुत सारे पत्थर रखकर पहाड़ से नीचे आया और नगर की ओर चल दिया नगर में एक राजकुमार का सुंदर और विशाल महल था मैं होफुश एक संग तारासने महल के सिपाही से कहा महल के माली ने यह पत्थर मंगवाए हैं इन्हें अंदर बाघ में ले जाओ सिपाही ने कहा हुफुस कभी भी किसी महल के अंदर न गया था महल के अंदर आकर वह उतारने लगा तभी उसे किसी के कदमों की चार सेवक दिखाई दिए जो एक कालिशान पालकी उठाए चले आ रहे थे महल के दरवाजे के पास पहुंचकर सेवक रुक गए दो और सेवक वहां दौड़े आए सेवकों ने पालकी के सामने पालकी को सामने जमीन पर एक पालकी के सामने जमीन पर एक गलीचा बिछा दिया फिर उन्होंने पालकी का पर्दा हटाया सुंदर महंगे रेशमी वस्त्र पहने एक युवक पालकी से बाहर आया वह राजकुमार था मेरे लिए आड़ू का शरबत लेकर आओ राजकुमार ने एक सेवक से कहा मेरे लिए केक लेकर आओ उसने दूसरे से कहा नहाने के लिए गर्म पानी का प्रबंध करो उसने तीसरे से कहा हूफुस आश्चर्य चिकित्सा सब देख रहा था सबको आदेश देकर राजकुमार सेवकों सहित महल के अंदर चला गया रे के सारे पत्थर उतारकर हूफुस पहाड़ पर स्थित अपनी झोपड़ी में वापस लौटा है। अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर वो एक नया गीत गाने लगा। मेरी भी हो जय जयकार अचानक किसी ने ऊंची आवाज में कहा क्या तुम सचमुच में एक राजकुमार बनना चाहते हो हुफुस उछल पड़ा उसने सामी से आवाज में पूछा कौन बोल रहा है मैं पर्वत देवता हूं कौन मैं हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूँ पर्वत देवता ने कहा पलक झपकते ही होपुष ने पाया कि वह गर्म पानी के टब में लेटा था। एक सेवक सोने की साबुनदानी हाथ में लिए खड़ा था दूसरे सेवक के हाथ में चांदी का ब्रश था राजकुमार होफुस तीसरे ने तीसरे सेवक ने कहा रात्रि का शाही भोजन तैयार है अगर आपने स्नान कर लिया है तो क्या शाही तोलिया प्रस्तुत करूं ओह हा हो सेवक ने शाही तोलिया से हूफुस का बदन पोच सुखाया और उसे सुंदर रेशमी किमोनो पहनाया मनी मन सोचने लगा अब मैं भी एक शक्तिशाली राजकुमार हूँ बुदाया एक शक्तिशाली राजकुमार बनकर कितना अच्छा लगता है जब वह नींद से जागा आकाश में सूरज चमक रहा था उसने सुबह का नाश्ता किया और शाही बाग में टहलने लगा हर पल धूप तेज हो रही थी उसने आदेश दिया छाता लेकर आओ दो सेवक दौड़कर एक बड़ा सा छाता ले आए सेवको ने छाता खोलकर खोल कर बड़े बड़े बाघ में टहलता रहा दो सेवक छाता लेकर उसके पीछे पीछे चलते रहे दो अन्य सेवक पंखों से हवा करते रहे सूरज की गर्मी बढ़ती ही गई पुपूस एक बेंच पर बैठ गया व एक नया गीत गुनगुनाने लगा बड़ा मजा है बनने में एक शक्तिशाली राजकुमार पर सूरज की शक्ति के आगे मेरी शक्ति है बेकार कितना अच्छा होता अगर मैं भी सूरज बन पाता मन में तो मेरे अब यही विचार है आता जाता हु ने पर्वत देवता की ऊंची आवाज सुनी तुम्हारी इच्छा पूरी हो उसी पल सूरज बन गया उसने आकाश से नीचे देखा धरती पर सब लोगों ने छाते ले रखे थे पंखों ने अपने अपने अपने आप अप, पंखों से अपने आप को हवा कर रहे थे गर्मी से बचने के लिए छायादार जगह खोज रहे थे तभी अचानक होप्फुस को नीचे दिखाई देना बंद हो गया एक बादल ने बीच में आकर धरती को ढक दिया है वो बादल दूर हटो मुझे नीचे का दृश्य देखने दो उसने चिल्लाकर बादल से कहा परंतु बादल अपनी जगह से तनिक भी नहीं ला चिल्लाने के अतिरिक्त होप्फुस कुछ भी न कर पाया कुछ पलों के बाद वह एक गीत गाने लगा बादल तो होता है सूरज से भी अधिक बलवान मुझे बना दो एक बादल मांग रहा हूँ मैं यह वरदान इतना गाते हुए होप्फुस बादल बन गया परवत देवता ने उसकी इच्छा पूरी कर दी बादल के रूप में हुफुस ने नीचे देखा धरती पर लोग खुशी खुशी अपने छाते बंद कर रहे थे अपने पंख समेट रहे थे अब मेरे से शक्तिशाली कोई भी नहीं है हूफूस ने सोचा आकाश में धीरे धीरे चलते हुए हुफूस ने सूरज को पूरी तरह ढक दिया था शाम हुई सूर्य अस्त होने लगा हुफुस भी आकाश में इधर उधर उड़ता रहा अचानक किसी ने हुफूस को पकड़ लिया अब वो कहीं ना जा पा रहा था न ऊपर नीचे न आगे न पीछे छोड़ो मुझे जाने दो ने चिल्लाकर कहा पर्वत ने उसकी बात अनसुनी कर दी पर्वत ने ही उसे पकड़ रखा था पुपुष ने बहुत कोशिश की पर वो अपने आप को छुड़ा ना पाया हार कर वह एक गीत गाने लगा वो पर्वत के देवता मुझको कर दो आज निहाल इच्छा मेरी पूरी कर दो बन जाओ मैं पर्वत विशाल पर्वत देवता ने इस बार थकी हुई आवाज में कहा ठीक है पर्वत बन जाओ पप्पूस अब एक विशाल पर्वत बन गया उसने नीचे झुक देखा उसने देखा कि पर्वत की कई चोटियां थी पर्वत पर कई नदियां थी कई झरने और जलप्रपात थे तभी उसने एक आवाज सुनी ठक यह शोर कौन कर रहा है वह सोचने लगा उसने नीचे ढलान की ओर देखा उसे एक दिखाई दिया रुक जाओ पत्थर मत तोड़ पर उसकी बात सुनी ही नहीं चट्टान काटता रहा ठक धड़ाम की आवाज के साथ एक बड़ी चट्टान काटकर कट्टर लग हुई संग दूसरी चट्टान काटने लगा यह संग ताराज तो पर्वत से भी अधिक ताकतवर है तभी हुस ने पर्वत देवता की गंभीर आवाज सुनी क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है कुछ मांगना चाहते हो? हाँ, मेरा मन चाहता है कि मैं एक ताकतवर होता तुम तो तराश ही हो पर्वत देवता ने कहा आंख हुए वह तो अपनी छोटी झोपड़ी के बाहर ही बैठा था वो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा फिर वह एक गीत गाने लगा उछ है यह पर्वतमाला ऊपर गगन है बहुत विशाल हुपूस की क्या बात क्या कहना उसने सीखा सबक कमाल